संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रामशरण शर्मा शर्म द्वारा रचित खंड काव्य रस द्रोणिका यह रस द्रोणिका कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य पर आधारित है भाग छ अति विनित सादर सुन वाणी द्रोण हुए लाचार सही नजर एक डाली शिष्यन पर शिष्य उद्गार कही बरबस मुख से स्वस्ति बोले आंखों में तैर गया पानी दिग दिगंत जय जय से गुंजे धन्य धरा यहाँ रणधानी अमरावती सी भरी संपदा भुक्ति मुक्ति के सब साधन गंगा सुत की पावन नगरी जहाँ में जग आराधन किया आचमन और हरी पूजा संयुक्त सब संकल्प विधान अति उदार उसे भूपति ने द्विज को देन लगे यू दान शताधिक कपिला गौ दिन ही परम पयस्विनी एक से एक अलंकार मैं प्रथम प्रसूता सीधी सादी सुंदर नेक सोना चांदी काम्र के विविध पात्र दिन है अनुकूल आसन चामर छत्र पादुका कौशे उन्नी वसन दुकुल भूमि रत्न और अन्न रसादिक सौपे सेवक सुशील सुजान गद-गद भूप देत सब गिन गिन गुरु चरण कमल में आन बोले द्रोण सुनो जग पालक श्रेष्ठ प्रति गुरु बंधु महान क्या करी है इनके हम दाता योगी को क्या भोग सामान दो कर चोरी राव सिर नाए भाषु विनय न औरे भाव क्षत्रिय धर्म नाथ पद सेवा सौ सब किन संकोच समाओ पुनि संकेत सचिव दी जो पहुँचाए सेवा सफल हो ही सब केरे रे जे दिज सेवत हृदय जुड़ाए इन्द्र प्रस्त तो इंद्र प्रस्त था सुर भी शोभा लख चुपाये दिवस बीते मन सुधि आवत एक दिन द्विज राय भर द्वाज सुत नृपन बोले राउर सुनिए बात हमार जस किन जिस सब सेवा हमरी कही न सके जे वहा सुधि आवत निज तपो भूमि की देखन चाहत विकल हवे प्राण भांति भांति के स्वप्न सतावत चंचल मन उर्गान। हे धर्म धाम राजर्षि तुम्हारे प्रीति नीति के हम मारे व्यथा कहूँ क्या उर्मानस की साच कहूँ शांतनु वारे आज गंग सुत कही सकुच कही बे को कछु रहा नहीं हुए बहुत दिन विदा कीजिए जाता अबार अब सहा नहीं कछु दिन खाली संग सुत बनीता लॉर्ड बेगी भली भांति सब शस्त्र शास्त्र के विद्या सुख पाऊंगा स्नेह सिक्त सुन के गुरुवाणी पुलकित राज हुए मुनि के मन की हुई तैयारी सद्य सफल सब काज काजे इतने में आ गया नया रथ मन भाव सुंदर सब धाम मिली भेंट सब सोपुनी बैठे सुमरी इष्ट को हृदय ललाम श्रद्धा की जनु सरिता उमड़ी सुन मिली आए पुरवासी भरी भरी आए नैन प्रेम से चहुदिशी दर्शन अभिलाषी पाते ही संकेत सुतने हाक दिया बन पथ की ओर देखत रम्य द्रोण हुए क्षण भाव विभोर बाजी भागे बाजी डाले मनो मरुत से करते बात ऊंच नीच थल झाड़ी झुरमुट चढ़ उतारी सब घाट कुघाट देख बेगी रथ आते आतेम भाग रहे सब पीछे ओर जैसे देखत महावीर को निश्चय भागे लंका कोर ब्रह्म मुहूर्त में इधर ब्राह्मणी देख रही थी सपना एक पुष्पासन पर बैठे स्वामी करत विनोद एक से एक राजत रुचिर कमल बन माला चमक रहा था उन्नत भाल काम धेनु गल पीठी फेरत अस्तुति करत बजावत ताल पति दर्शन की तीव्र लालसा बिरहा तुर हो उठी अधीर पल भर को सुधिया सब गोली टूटी निद्रा जागी पीर सगुन संजोवत चली उठी से सुमरी सुमरी शिव नीमा बार बार गही आंचल मांगत सकुशल नमन लख निज नाथ बावरी की गति बाऊर जाने उन्तर कचु भयो प्रकाश अवधर दानी मन के पूरे भई प्रतित उर नव अभिलाष पल पल घड़ी बरस जनु लागे नैन बिछाए बन पथ और इत उत शून्य टटोलत अखियां दूर क्षितिज को पंथ निटोर गृह कारज सारी क्षुधि तनिक नहीं तन ध्यान रहा न्यारी हो गई पिय की प्यारी देव दरस बस ज्ञान रहा उधर बेगी रथ भागत वन में हवा शीत झजकोर चली झटके पर झटके लगते थे कभी कभी है गति पिछली उमड़ रहा था हरा भरा वन स्वागत करने मिलने आज झूम झूम तरु सुमन वारते सुरभित कानन सुंदर साज शांत मनोरम शुचि सुंदर थल उनका मन भी चुरा लिया मंत्र मुग्ध हो देखत गुरु सब रोको रथ संकेत किया देखो सुत वह आँख मूंद कर लेटी हिरण शांत चुपचाप चाप सुघर सलोने नन्हे छोने चिपक उधर पीते हैं आप दूर खड़ा मृग देख रहा है मानो लूट रहा आनंद कभी सूगता कभी चाटता कभी फिराता अपने संग झुरमुट अपने आप छिपाए शशक उछल जाते हैं देखो दूर गुफा सिंह शावक मुख बातें अंगड़ाते हैं सघन घोर निर्जन वन पथ में घूम रहे वन जीव अनेक एक अखंड राज है इनका प्रकृति गोद में सुंदर लेख अभी आप सुन रहे थे राम शरण शर्मा द्वारा रचित रस द्रोणी का भाग छ